मरभकेति बरतिष्यमानचनाम जननीम विभाव्य ठाकुर ने सोचा कि कहने वाली है ये श्लोक हरिसूरी जी महाराज का है हरिसूरी जी महाराज के ग्रंथ में अगर रम जाओ तो महाराज भागवत का आनंद आ जाया भागवतानुसारी उनकी रचनाएं हैं और भागवत से ज्यादा है भागवतानुसारी रचनाएं भागवत के श्लोकों की रचनाएं हैं कितना पिएगा बनकर ऐसा तू कहना चाहती है मैया नस्माद आदर्शी हरिणा ठाकुर ने अपने मुख में दिखाया मां देख तेरे दूध को मैं अकेला नहीं पी रहा हूं मां तेरे पवित्र दूध को मैं सारे संसार में वितरित करके पी रहा हूं तेरे दूध को मैं संसार में बांट के पी रहा हूं विश्वम विभाजी पैसा नहीं केवल तेरे दूध को संसार में बांध करके पी रहा है में मैं अकेला थी पी रहा हूं या अपने मुख में सारे ब्रह्मांड को दिखा के कहा मैया आज तूने एक बेटा नहीं पाया है तूने अनंत पुत्र पाए है ये विश्व के जितने प्राणी हैं सब तेरे बेटे हैं ये विश्व के जितने प्राणी हैं सब तेरे पुत्र है मां क्योंकि मैं तेरा पुत्र हूं भगवान ने कहा मैया तुम मुझे अपने हृदय का रस पिला रही दूध क्या हृदय का रस है वाला ऐसी मां से कोई उरण नहीं हो सकता कोई नालायक लड़का अगर कहे कि तो मां ने मेरे साथ क्या किया उसके मुख में मारा मारो थप्पड़ लेकिन मां ने कुछ नहीं किया फिर भी और कुछ किया मां ने कुछ भी नहीं किया पैदा होने के साथ तुझे तो पटक दिया घूर में ले जाकर के तो भी उसने बहुत कुछ किया और जो उसने किया वो कोई नहीं कर कि मैया अपना सात्विक रस पिला रही है हृदय का रस पिला रही है और मैं इससे कपट करू मैया मैं बता तो दूंगा चाहे समय समेट मैं बता दूंगी तेरे को मैं तो कौन हूं है? भगवान मैया ने हृदय दिया तो ठाकुर ने कहा मैं भी कपट नहीं कर रहा हूं मैं भी अपने स्वरूप का दर्शन तुझे करा ही रहा हूं इसलिए ठाकुर जी ने सारा ब्रह्मान चलिए आगे हम इस प्रकार से ठाकुर के नामकरण का अवसर आ गया वसुदेव जी महाराज को बड़ी चिंता है जन श्री नंद जी महाराज के गुरु थे शांडिल्य जी महाराज वो कहीं चले गए थे आए नहीं बसदेव जी को चिंता है कि मेरे बच्चों का समय पर संस्कार होता रहे श्री गर्ग जी महाराज आए गर्ग जी महाराज आए तो नामकर संस्कार के लिए नंद जी महाराज ने देखा तो उनका पूजन किया कैसे पूजन किया साक्षात नारायण संत का पूजन कैसे करो संत का पूजन अगर मनुष्य समझ के करोगे तो आपका अकल्याण तो नहीं, होगा लेकिन, नहीं होगा लेकिन जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा मेरी बात सुनना जान से मैंने कहा अकल्याण होगा लेकिन जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा संत का पूजन कभी मनुष्य भाव से मत करो संत का पूजन ठाकुर भाव से संत नहीं आए मेरे दरबारी दरबार में ठाकुर आ गए आनर्च अधोक्षज घिया आनरच आनरचोधोक्ष अधोक्षद घिया अरे ठाकुर आ ऐसी बुद्धि से पूजन किया ठाकुर आगे गए मतलब कि सोलह सौ पचार पूजन किया सोलह सौ पचास गंगजी महाराज का पूजन किया और प्रभिपात पुरस्म आदर चाधो लिया प्रणिपात पुरस्सरम प्रणाम किया और सोश सो प्रकार से प्रकार से पूजन किया क्या मारा बात हुआ पधार गए हमारे लाला का नामकरण का समय आ गया है शामिल विधि नहीं है हमारी प्रार्थना है कि आप नामकरण कर दो आप मेरे लाला का नामकरण कर दो तो कहें कि देखो भाई हम तो बसदेव जी के पुरोहित हैं ऐसे भी बहुत बड़ी शंका उनका हो गई है आई नामकर के लिए अगर अब आप थोड़ा भी उत्सव बहुत बड़ा करके मनाती हो सारे ब्रज में बात फैलेगी मथुरा कितनी दूर है पहुंच जाएगी तो सब अगर हो जाएगा तुम्हारी लाला की बिल्कुल आपत्ति आ जाएगी हम तो यह काम नहीं करें कैबारा कर दो चाहे ऐसे कर दो क्या फिर आप कुछ न करोगे किसी को नहीं बुलाओं बिल्कुल सूक्ष्म करेंगे अरे क्या सूक्ष्म करोगे तो आठ जंगों को बुलाओगे कहान को ना बुलाएंगे या फिर वही करें। तो तो करें? तो तो करेंगे तो कहें महाराज फिर कैसे करेंगे तो कहें कोई न रहे आप और यशोदा जी रहे वो रही जीतीने और कोई न रहे तो हम नामकरण करेंगे तो क्या महाराज घर के दास दासी सब तो रहेंगे या फिर तो तैयारी होगी तो कुछ तैयारी तो भूसंस्कार होगा कुछ तो होगा क्या तो किसी संस्कार की जरूरत नहीं राजन आप गौशाला में कर लो गौशाला की भूमि पवित्र तो होती है उसमें संस्कार की आवश्यकता नहीं होती आप तो गौशाला में करवा लो, तो क्या बिल्कुल महाराज में करने के लिए तैयार है आप तो नाम कल कर दू अलक्षित उसमें रहसी मामकई रपी गोब्रजे कुरुद्विजाति संस्कार स्वस्ति वाचन पूर्वकम मामकई ही रपी अलक्षित अलक्षिता अरे हमारे अपने उपनंद वगैरह अभी यह भी नहीं जान पाएंगे गौ ब्रजय बने गौशाला में आप संस्कार सब कर दें कोई गौरी गणेश नवग्रह कोई पूजन की जरूरत नहीं आप तो स्वस्थि आचरण है पूर्व काली स्वस्थ न इंद्रो पढ़ दीजिए और संस्कार कर दीजिए तो ऐसे हो बाराजी जाकर के उन्होंने जशोदा जी मतलब जी को लेके बैठी हैं और रोहिणी जी भगवान कृष्ण को लेकर बैठी हैं है? लेकिन तुरंत कहते हैं देवी यशोदा जी तुम्हारी गोद में तुम्हारा बेटा नहीं अयम रोहिणी पुत्रा महाराज ने अपना प्रभाव दिखा दिया पहले ही अयम रोहिणी पुत्रा इसका नाम बड़ा बलवार है महाराज इसका नाम बलराम पड़ेगा और जब कृष्ण को देखा तो कृष्ण मन मन मुस्कुरा करके जत से और गर्ग जी महाराज के मने को खींच लिया क्या करूं कहीं इसका नाम जो भोग रहा हूं वही करूंगा क्या करोगे कि इसका नाम कृष्ण है जो कि मेरे मन को खींच रहा है नाम कृष्ण महाराज थोड़े ही के बाद अब बकैया चल रही क्या कहते हैं आप लोग बकैया जालू पानी बिचरन है न? ये ये घुटने से आई हो बच्चे इतने अच्छे लगते हैं रामजी साधारण बच्चे अच्छे लगते हैं और ठाकुर कितने अच्छे लगते हैं है? मैं तो सोचता हूं ऐसे बकैया चल रहे हैं और भैया कहे आ बेटा आ बेटा और फिर वो चलाए और फिर हंसए और कितना आनंद आवे उसकी तरह से कल्पना कर आप बनकर आग बंद करता होगा राम जी जानुभ्याम सह पानी भ्याम रिंग मानव कौन एक नहीं राम केशव राम भी और केशव भी है? राम भी और केशव भी अरे राम जी महाराज भी ठाकुर भी आज ठाकुर को है केशव को आज मालूम पड़ता है तो राधा जी के पास ले गया हमको तो ऐसा मालूम पड़ता है राधा रामी के पास ले गया से तो तो कल्पना तो तो तो कर आग बंद ध्यान तो कई तो करता होगा राम जी जानुभ्याम सहपाणीभ्याम रिंग मणवर तु कौन एक नहीं राम केशव राम भी और केशव भी राम भी और केशव भी रामजी महाराज भी है ठाकुर भी आज ठाकुर को यह केशव कहा मालूम पड़ता है कोई राधा जी के पास ले गया था हम तो तो ऐसा मालूम पड़ता है कोई श्री राधा रानी के पास ले गया तो कहें महाराज कैसी बात करते हो राधा जी के पास अभी कैसे चले जाएंगे महाराज जब कृष्ण जी बहुत छोटे थे छह महीने के उसी समय श्री नंद जी के गोद में आए आनंद जी उनको ठाकुर उंगली दिखाते रहे चलते रहे उंगली दिखाते रहे और नंद जी के चल, कदम चलते रहे भांडीर बन में आए और जब वहां पर आई आप तो कथा है जब भांडीर बन में आए तो वहीं पर वृषभानु नंदिनी का प्राकृत्य श्री राधा रानी वहीं पर आई और ठाकुर भी किशोर हो गए और ब्रह्मा जी महाराज वहीं पर आए और ब्रह्मा जी महाराज ने श्री राधा रानी का और श्री श्याम सुंदर का आपस में विवाह कराए वहीं तो पर विवाह ये सुखिया है इसलिए मैं कहा करता हूं कि संस्कार से सुखिया है और व्यवहार से परकिया है श्री राधा रानी को केवल पर किया जो मानता है हम उससे सहमत नहीं है अगर श्री राधा रानी महाराज जी और जितनी भी आए हैं जितनी भी आए हैं ये ठाकुर की सब परिणीता है हम आगे अगर हमको याद आ गया तो हम बताएंगे आगे ही जितनी भी प्रजांगनाएं हैं ये सब ठाकुर की स्वकिया है विवाहिता है पाणिक ग्रहिता है संस्कार से और व्यवहार में है। व्यवहार में पर है क्योंकि बाबा है बाबा होने की रातें परिया है और संस्कार की रातें सुकिया है विवाह हुआ विवाह होने के बाद देखते देखते ब्रह्मा चले गए श्री नंदलाल एकदम फिर छोटी बन गई छह बाबा उनको लेकर चले आए ऐसी भी कथा है कि श्री राधा रानी लेकर के आई और सास से उसी समय परिचय हुआ आज यानी तो हमारे कहने का मतलब कि श्री राधा रानी पढ़ार गई है और राधा रानी के ठाकुर का समागम हो गया है अब केशव आजी केशव है तो आज केशव क्यों कहा कि हमको तो मालूम पड़ता है कि श्री राधा रानी पधारी थी और वहां से ठाकुर पधार रहे हैं तो केशव है अभी जान पान के तो विचरण करते हैं लेकिन जब श्री राधा रानी पधारी तो उनके पीछे ठाकुर बैठ गए और उनके पीछे बैठ करके अपने नन्ने नन्ने हाथों से श्री राधा रानी के मंगल में बालों को लिया और उसको झाड़ने लग गए उसको झाड़ने लग गए तो केशान बती प्रशास्त्र श्री विषभारूनंदिन्या श्री राधायाहा एतावता केशव श्री राधा रानी के केश को संवारते अपने हाथों से इसलिए इनका नाम केशव है इसलिए इनका नाम और इनके भी बाल बड़े सुंदर महाराज बड़ा ठाकुर कहते मेरे मेरे बाल बड़ी बढ़िया है मेरे, मेरे बाल इसे खुले रहते मैया किसी की नजर लग जाएगी। ठाकुर कोई कहते मेरे बाल बड़ी अच्छे है मैया मेरे बाल खुले रहते तो किसी की नजर लग जाएगी। क्यों मैया कहीं बढ़ेगी चो तो, मैया कब ही बढ़ेगी चो काचो दूध पियावत पची पची खन मैया कबी बी छो बड़े सुंदर केस हैं ठाकुर के ये ठाकुर के केस इतनी बढ़िया है कि ठाकुर स्वयं मुक्त हो जाते हैं अपने केस को देखा स्वयं मुग्ध क्यों हो जाते हैं अपने केस को देखा स्वयं मुग्ध क्यों हो जाते हैं कि ठाकुर की घुघराली घुगराली वो टेढ़ी टेढ़ी अल्कि जब ठाकुर के मुख मंडल पर आती हैं तो ठाकुर मुस्कुरा करके अपने वैष्णवों की ओर भक्तों की ओर देखते हैं कहते देख रहे इधर देख रहे काले काले हैं टेढ़े टेढ़े हैं लेकिन मेरे मेरा मुख चूब रहे ये काले काले हैं टेढ़े टेढ़े हैं मेरा मुख चूभ रहे हैं अरे दुनिया वालों अगर तुम भी काले हृदय के हो तो प्रवाह नहीं है आ जाओ हम हम तुमको अपने मस्तक पर धारण कर लेंगे अरे टेढ़े चरित्र वालों अरे केड़े चरित्र वालों अगर तुम केड़े हो तो चिंता मत करो हम तुमको इतनी छूट दे देंगे कि तुम्हारा कपोल चुम्बन करो ठाकुर के भगवान केशव है कालीन न, न गोकुल राम केशव जालुभ्याम सह पाणीभ्याम रिंदमाण जहर तू ठाकुर मैया के पास आए कीचड़ में लिप्टी हुए घोष प्रघोष रुचिद्रज करदमेश अपना उसी तरह खसकते सकते है ना अभी वही हाल है कहाजुग् मनु कृष्य सरी श्री पंत सरी स्तृत्व रेंग रहे शाभाषा रेंग।, रेंग रहे रेंगते रेंगते रेंगते रेंगते ब्रज कर दमेश रेंग रहे ब्रज के कर्दम में कर्दम में कीचड़ की कर्दम में रह गए कीचड़ में रह और कीचड़ और मैया ने खूब बढ़िया वस्त्र पहनाया था महाराज आज खूब बढ़िया श्रृंगार किया और बढ़िया कौशेय वस्त्र पहनाया तीला तीला क्या कहना है महाराज आप देखो तो आप देखते रह जाओ ऐसा ऐसा वस्त्र रामलाम जी को देखो हम दे, ऐसा सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाया ठाकुर जी मैं आपसे क्या बताऊं हार पहनाया सब कुछ पहनाया बिठौना लगाया छोटी भू और जा करके उन्होंने बचाया और अपना ले अच्छी तरफ न और गए कहा महाराज कहा जहां मैया स्नान करती थी वहीं गए जहां मैया स्नान करती थी वहां गए वहां गए और वहां का जो कर्दम था उठा के लपेटा किसी तो ने का ऐसा क्यों कर रहे हैं तो खासकर ने कहा कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरी मैया यहां नहाती है अपने मैया के अंग की धूल को उठा करके मैं अपने मस्तक पर जा रहा हूँ और कर्तव्य तो लिखते तो तो तो तो तो तो तो हुए महाराज ने मैया मैया फटकारा रहे गंगा ऐसा सुयह अल्पता पूर्वजन्म सुक सुगरों से गन्मता पहले जन्म सुवरी तब्य हमें सुरक्षित रुझ ग्रजचर्चु बड़ा आनंद दे, दे। तो रही है दस मिताल प्रदर्शनम प्रमोदम कुमार लीला अंगना दर्शनीय कुमार लीला अंगनाओं के देखने योग्य कुमार की लीला कर रहे हैं हमारे अब इसमें अगर मैं कहना चाहूंगा अंगना दर्शनीय कुमार लीला पर तो दो चार दिन आंख बंद करके कहता चला जाए और आप अगर आपको तो दस घंटा भी बैठना पड़े तो आपका मन उबेगा आए सिंह कुमार है।, है ना बड़ी बड़ी कुमार जी लाए हैं महाराज कभी कहते हैं मैया चंद्र खिलौना ली हो रही मैया मैया मोरी मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं चंद्र खिलौना ले कब हूं शशि मांगत आरी करें कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें अबहू कर ताल बजाई कि नाचत पुण्य सोई जही लाजिया दरें ये है हमारा दर्शनीय लीला बड़ी दर्शनी कत नहीं दर्शनीय लीला एक लीला सुना दूं फिर आगे बढ़ू बहुत छोटी से सुनाऊंगा और जैसे प्रभावती को मैं बुलाऊंगा भी तो प्रभावती दो घंटा पक्का ले लेंगी महाराज है इसलिए हम को दूर से ही प्रणाम धन्यवाद कर रहे हैं है ना? राम जी सीताराम जी एक लीला बड़ी भावपूर्ण लीला मैया यशोदा जी दोनों लाल को लेकर के, ले के बाहर इस गोद में रामजी इस गोद में श्याम जी दोनों लिए लेकर बाहर निकली श्री कृष्ण को ठीक उसी समय में एक गोपी गई और उस गोपी से लगी करने बाद खरे खरे करते करते बैठ गई बैठने के बाद इधर से श्रीराम निकले उधर से शिष्याम निकले उनको पता ही नहीं चला बतरस ले रही ये महाराज बतरस बड़ा भी लक्षण है ये बतरस बड़ा और ये महाराज माताओं के पास जितना होता उतना किसी के पास ले बताऊं आप और इस बतरस में राम रस नष्ट हो जाता है ये बतरस जो है राम रस को नष्ट कर देवी और व्यर्थ की बतवाद मत करना है राम जी राम रस को नष्ट कर देता है एकदम तो नष्ट कर देता है तो आप लोग ये श्रोगा जी कर रही हैं ये श्रोगा जी अपने लाल की बात कर रही हैं यशोदा जी संसार की बात नहीं कर रही है उसकी साड़ी अच्छी उसका गहना अच्छा ऐसी बात नहीं कर रही एक बार मैं कलकत्ते में था महाराज मुझे कहीं टेलीफोन करना था ये बहुत दिन की बात बता रहा हूं आपको पंद्रह वर्ष की पहले की बात हो तो मैंने टेलीफोन उठाया तो महाराज एक दूसरे से दूसरी बात कर रही थी अब वो बात मैंने रख दिया बात कर लेकर फिर उठाया तो फिर बात कर रही आज मैं तो न्यू मार्केट गई थी आज मैं वहां पर ये किया मैंने वो किया आज मैंने वो साड़ी खरीद ये तो यही बात की बात है और पौर ये है, मैं आपसे कोई सुनकर और सुनाकर की बात नहीं कर मेरी अपनी अंगों की बात कर रहा हूं पौड़ घंटा बीत गया महाराज फिर मैंने उठाया मैंने कहा मैंने ही शत कहा मैंने कि मेरे प्रतीक्षा की हद हो गई देवीम अब आप लोग टेलीफोन रखो तो सही हम भी बात करना चाहते हैं ये बतरस महाराज ये बतरस डरक में ले जाता है और रामरस ठाकुर के गोद में बिठा देता है मृत्यु की बात कभी ना माला झोरी हाथ में रखो काम की बात करो माला में लगो अपने आप भाग जाएगी वो तो दूसरी जो है हम तो कहा करते हैं दीदियों अपने शिष्यों से, से कहा करते हैं कि क्यों मैं तुम्हें बात करती हो माला झोरी हाथ में रखो और काम की बात कर लो जब करने लोग तो कह दो कि हम तो बोलती नहीं हमारा माला पूरा नहीं होगा तब तक हम बोलेंगे नहीं माला पूरा पूरा करके फिर टुक दो फिर पकड़े दो फिर कब तक भगेगी अपने आप भाग जाएगी बिल्कुल राम जी बतरस पथ करो बतरस में राम रस बिगड़ जाता है बतरस में राम रस में हाँ जी श्री यशोदा जी बात करने लग गई अब बात करते करते श्री राम और श्याम दोनों खिसक पड़े अब खिसक करके भगे अब भगे महाराज घर की ओर और डेहरी बहुत ऊंची होती होती थी भैया हो यह हमारे जमाने में भी ऊंची होती थी बाबर की बात है डेहरी अब तो हमारा सपाट चक्र रहता है बाहर का पानी भीतर आ जाए कोई हरियाणा नहीं बड़ी ऊंची डेहरी हमारा श्री जी हां शांत हो जाएगी हस्त एकदम शांत हो जाएगी पता नहीं क्या आने वाला है ना एक राम जी इतनी ऊंची डेहरी और डेहरी पर भगवान राम भी इधर चढ़े भगवान कृष्ण भी चढ़े बलराम जी जरा लंबे से पूत के पार चले गए कृष्ण जी डेहरी पकड़े और जाने के लिए तैयार हुए लेकिन लटक गए लटक गए दे, डेहरी पकड़ के लटक गये भावमयी दृष्टि से देखे सावधान हो जब डेहरी पर तो लटके तो एक भक्त था हमारी तरह उसने कहा बलिहार कोई वेद की वंदना करता है कोई इसकी वंदना करता है कोई उसकी वंदना करता है कोई इस होता है, कोई उस होता है। और मैं किसकी वंदना करूंगा मैं तो इस नंद की वंदना करूंगा जिसके चौखट पर पर ब्रह्म लटक रहा श्रुति म परी भारत म परे भजन तुभीता अहम यह नंदम बंदे यलिंदे पर ब्रह्म जिसकी चौखट पर परब्रम लटक रहा है हुँ? जिसके रोम रोम में सारा ब्रह्मांड लटकता है और वह जिसके चौखट पर लटकता है ऐसे नंद को छोड़कर अब किसकी बंदा करो राम जी ये सोदा देवता रास्ती जिसके उलूखल में बधा हुआ मुक्ति का आधार देने वाला भी मुक्ति चाहता है मुक्ति दो मुक्ति मुक्तिवान छशोदा और नंद के समान कौन होगा महाराज कोई नहीं वात्सल्य रस का परिपाक जिस जितना श्री नंद और यशोदा में हुआ है उतना ठाकुर के कि किसी भी अवतार में कहीं पर भी नहीं हुआ यशोदा नंद में जो वात्सल्य का परिपाक हुआ है पिछित अस्तू कुमार लीला एक कुमार लीला कह रहे हैं अरे राम जी ठाकुर जी एक बछड़ा है उसका पूछ पकड़ ले।, ले और पूछ पकड़ ले और बछड़ा घसीटे और स्वयं घसीटते चले जाए और इनका तो दिव्यांग छिले तो नहीं मारा लेकिन हां घसीटते चले जा रहे प्रग्रहीत तो पुच्छी ही बदसई ही इतस्तः उभ अनुकृष्य हंस रहे हैं खूब भैया कहते चोट लग जाएगी अरे क्या जा हो जाएगा ये पैर लग जाएगा हंस रहे हैं ये ये लीला कहीं कहीं करके आनंद दे रहे महाराज जी इस प्रकार लीलाओं को करके राम जी अब तो चलने भी लग गए अब तो उठ गए चलने लग गए बहुत थोड़े समय में चलने लगे लग गए पर फिर काले नालपे न राजर्षि राम कृष्णस्य गोकुले अभिष्ट जान भी पद भी तुरंजसा और जब घूमने लग गए तो गोपिकाओं के घर में जा जाकर के महाराज जनयन मुदम राम जी अब वहां पर विचित्र चीजों का प्रादुर्भाव करने लग गए महाराज उनकी प्रसन्नता जिसमें हो वही काम करें हुँ। और गोपां राय आकर के मैया जशोदा से कहें यह देखो ऐसा करता है ऐसा करता है के क्या क्या क्या मैया आज हमारे यहां दूध नहीं हुआ बीर के यहां दूध क्यों नहीं हुआ क्या मेरे यहां दूध इसलिए नहीं हुआ मैया कि ये तुम्हारा जो लाला है ये दूध पीने की आधी घंटे पहले जाके बछड़े को छोड़ दिया और बछड़ा सब दूध पी गया बदसान मुनचन कोचित क्वचित असमय क्वचित असम यही और जो हमने बिगड़ा हम बिगड़ी ऐसा क्यों करता है तो मेरी ठिछोरी करने लग गया क्रोश संजात अस भैया हा। दुनिया में बड़े बड़े योग हैं बड़े बड़े योग हैं हठ योग है राज योग है भक्ति योग है ज्ञान योग है कर्म योग है बड़े बड़े योग हैं मैया तेरा लाला भी बड़ा योगी है तो ये कौन सा योगी है वीर कहे मैया ये तेरा लाला जो है उस ते योग की रचना कर रहा है तो चोरी का योग बना रहा है अलग चोरी का योग बना रहा है और मैया ऐसा चुराता है कि पूछो मैं लोग चुराते हैं तो पकड़े जाते हैं मैया ये तो आंखों को ही चुरा देता है तो आंखों कोई चुरा नहीं स्तेम स्वाद्यथ ददिपय कल्पितई स्ते हो गई भैया हमारा मक्खन सब ले लेता है और अंगने में बड़े ठाठ से बैठ जाता है एक ऊंचे से आसन पर और हमारे सामने बैठता है भैया कोई चुरा कि नहीं बैठता या फिर स्टेज हो कैसा हो लेता चुड़ा के बैठता सामने अब बैठ करके कहे आओ आओ आओ, आओ हनुमान जी महाराज आओ दामोद जी महाराज आओ आओ आओ तुम लोगों ने बड़ा कष्ट उठाया है मेरे सामने साथ में है? बहुत कष्ट उठाया है सूखे पत्नी खा के लड़े हो खारे खारे समुद्र के किनारे लड़े हो आओ आओ आज आनंद है आ जाओ और मैया सबको देता है उठाता सबको सब बंदर पता नहीं कहां से आ जाते भैया ऐसे ऐसे बंदर आते हैं जिन जैसे बंदर तो मैंने देखे ही नहीं ऐसे बंदर आ जाते राम जी ये बंदर नहीं है वो जब ठाकुर बुलाते हैं तो जनलोक से तपलोक से सत्यलोक से महलोक से जितने भी बड़े बड़े अमरात्मा अवीतराग महात्मा हैं, जितने भी राज के भक्त हैं सबके सब बंदर का वेश धारण करके वहां उपस्थित हो जाते हैं ठाकुर के अधर से टकराया हुआ वो मक्खन पानी सब के सब आ जाता हूं सब प्रधान जाते हूं और मैया देता है कहते ये सब मेरे रामावतार की बातें सब अयोध्या से हुए संत है किसे ये सब अयोध्या से आए हुए संत हैं सब तो किसी वा मरकान भोक्ष बीभ और अगर कोई बंदर नहीं था कितना खाएगा पेट भर गया और जब पेट भर गया और नहीं खाता बंदर तो उठा कि मेरी कमोरी सास के जमाने की, की फेंक देता और खूब जा तो हम पूछते हैं कि तैने क्यों फेंक दिया क्या इसलिए कि शुद्ध हो गई क्या शुद्ध कैसे कहते थे देखो तपस्वी मुझी महात्मा जब ये खाए नहीं तो इसका बर्तन शुद्ध है इसको रहने की कोई जरूरत ही नहीं है हैं अगर रहेगा तो फिर इसमें डालेगी तो फिर शुद्ध होगा इसलिए मैं इसको फोड़ दिया मरकान का अनुभति बी बजाती सचिन नाती सचिन नाती अगर वो नहीं खाता तो भांडम भी रहती फोड़ देता है, है? बर्तन फोड़ देता है बर्तन क्यों फोड़ता है के गोपी अरे सखी तूने इतने बड़े बड़े संतों को खिलाया इतने बड़े बड़े संतों का तुने भंडारा किया मक्खन मिश्री का है? अब तेरा आकाश नहीं रहना चाहिए तेरा आकाश मुझ में मिल गया है? अब तू मेरे में लीन हो गई अर्थात तू मेरे परम पद की अधिकारी हो गई और मैया कहीं न मिले तो इतना गुस्सा होता है महाराज और हमारे बच्चों को चुटकी काट काट के जगाता है इसमें लिखा है सब मैं फंसाने वाली कथा कहूं तो महाराज बड़ी विलक्षण है लेकिन वो मेरे को आती भी नहीं सच्ची बात मेरे को आती भी नहीं द्रव्य आलाभी द्रव्य आलाभी सदृह कुपिता याति उपक्रोष्य तोकान और मैया अगर हम तो वीर तू ये काम थे करती क्या कहकर छोटा सा तो ऊपर टाल दिया अरे क्या मैया मैंने सब करके देख ली मैं क्या देखा अरे मैया मैंने ऊपर रखा तो उसने पीढ़े पर पिया पीढ़े पर पीला पीढ़े पर पिया उस पर ग्वाल ग्वाल पर ग्वाल ग्वाल पर और स्वयं ऊपर चढ़ जाता है मैया ये अब मैं क्या बोल हस्ताग्राही जब हाथ से नहीं पकड़ा जाता तो रचिदिन पीठ को लू खलाई ही तो क्योंकि ऐसी जगह रख देख जहां जमीन ऊंची नीची हो और उसके ऊपर रख तो क्योंकि मैया वो भी करके देख लिया तो कि क्या करते ऐसा तिखी निशाना लगाता है मैयाहिस्सा तो कंकड़ फेंका ये बार उसमें लग गया और नीचे से गिरने लग गया नीचे से गिरने लग गया और योगी पीने लग गया छिद्रम के अंतर नहीं तो वयू ना सिक्के भांडे सु जानता है किसमें क्या रखा हुआ देखे वीर तो एक काम क्यों नहीं करती कि कर ऐसे अंधेरी कोठरी में ले जाकर रख दे जहां सूर्य का प्रकाश ही ना आता अंधेरी कोठरी में ले जाके रख दे तो देखे मैया वो भी हमने करके देख लिया क्या फिर कई ये सारे घर में घूम आता है और जो अंधेरी कोठरी है वहां जाता है तो पा लेता अरे क्या कैसे मेरे लाला क्या मिला के लगी है क्या वहां कैसे देख लिया अरे कहीं मैया जी तू गहना पहनाए है नहनों के प्रकाश में देख लेती देख लेता है ध्वानतागारी धृत मणिगणम तो क्या अच्छा हम गहना नहीं पहनाएंगे क्या वही रखना तो दूसरे दिन फिर कैसे कि आज तो अंधेरे में गया था कि आज तो नहीं गया